रेडियो पत्रिका में आइए सुने अब एक और कार्यक्रम वायु प्रदूषण भागो, भागो भागो बचो भागो भागो कोई तो बचाओ बचाओ बेटा बचाओ, बचाओ। मुन्ना अरे क्या हो गया बेटा बचाओ ये नींद में क्या बड़बड़ा रहा है नहीं उन्हें बचाओ उन्हें बचाओ, बचाओ। बचाए उन्हें बचाओ किसे बचाएं बेटा उन्हें बचाओ मुन्ना उन्हें बचाओ मुन्ना कोई को बचाओ बेटा बेटा अरे मुन्ना मां मां कहां तू तू क्या मैं सपना देख रहा था हां सपना अरे मुन्ना क्या सपना देख रहा था तू हमें भी बताना ये तू किसे बचाने के लिए चीख पुकार मचा रहा था मां चीख पुकार मैंने ही मचा रहा था वो वो तो वायुमंडल की गैसें थी बेचारी प्रदूषण से बेहाल ये तू क्या बहके बहके बातें कर रहा है बेटा अम्मु ना मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा मां ब... कल आपने समझाया था ना कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं और सभी की मात्रा भी निश्चित है हां बेटा बताया तो था और यह भी बताया था कि कारखानों वाहनों और अन्य कारणों से इनका संतुलन कुछ बिगड़ रहा है मैं भी तो यही सपना देख रहा था मां दूर-दूर तक कहीं आबादी नहीं थी अच्छा कहीं कोई इंसान नहीं दिख रहा था ऐसे में लगा कि वायुमंडल की गैसों ने अलग-अलग इंसान का रूप धर लिया है फिर वो मिलकर एक सभा करने लगी जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें थीं <laughs> अच्छा तो तू यह सपना देख रहा था अच्छा मुन्ना जी वो गैसे क्या सभा कर रही थीं सारा हम दोनों को भी तो बताओ ना हां बेटा वो सभी परेशान थे कोई मोटी तो कोई पतली होने से यानी अपनी-अपनी मात्रा घटने या बढ़ने से सभी दुखी थी नाइट्रोजन ने सबसे पहले कहा था मैं नाइट्रोजन आप सभी कैसों का स्वागत करती हो आज हम वायो प्रदूशन से बढ़ रहे खत्रे पर विचार करने के लिए इकठे हुए है सभा के अध्यक्षिता के लिए मैं ऑक्सीजन बहन को आमंत्रित करती हूं बहनों हमारा जीवन खतरे में है वायु में प्रदूषण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है मैं सोचती हूं कहीं और चले जाऊं तुम क्या कहती हो हाइड्रोजन बहन नहीं ऑक्सीजन नहीं तुम कहीं ना जाना तुम्हारे बिना मीरा यानी हाइड्रोजन का क्या होगा मेरे और तुम्हारे मिलने से ही तो पृथ्वी पर पानी बनता है ऑक्सीजन बहन तुम कहीं चली गई तो पानी कैसे बनेगा और पानी के बिना पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव हो सकता है हां वो तो है हाइड्रोजन बहन लेकिन इन दिनों शहरों और गांव में इतने कारखाने मोटर गाड़ियां बढ़ गई हैं ये उनके धुएं से वायुमंडल में मेरा रहना ही मुश्किल हो गया है मेरा तो कहीं जंगल में रहने को मन करता है हां ऑक्सीजन बहन मैं जानती हूं अरे इस बार तो सभा के लिए ही जगह नहीं मिल रही थी चितھر जाओ उधर धुआं ही धुआं बदबू खटन पर नाइट्रोजन वो पिछले सभा के जगह का क्या हुआ वो तो बड़ी अच्छी जगह थी ना क्या बताऊं ऑक्सीजन अब वहां भी लोग खाना बनाने और तारकोल गर्म करने के लिए ढेर सारी लकड़ियां जलाने लग गए जिससे चारों तरफ धुएं के कारण अंधेरा होने लगा है वहां तो अब बहुत ही ज्यादा प्रदूषण हो गया है बहन तब तो यह जगह ही ठीक है घन से कम यहां कारखानों और मोटर गाड़ियों का धुआं तो नहीं फिर भी कुछ प्रदूषण तो है ही यहां मनुष्य जो सिगरेट बीड़ी पीता है उससे भी तो हवा दूषित होती है इस हवा में सांस लेने से ही सांस से संबंधित रोग तमा और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं सच्चाई यह है कि मनुष्य अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है अरे आप ही तो कुछ बोलिए ना कार्बन डाइऑक्साइड बहन क्या कहूं अध्यक्षा जी वायुमंडल में मेरी भागीदारी आधा प्रतिशत से भी कम थी लेकिन यह मनुष्य इस तरह पेड़ों की कटाई करता ही जा रहा है कि मेरी मात्रा बेहिसाब बढ़ती ही जा रही है और मेरी मात्रा बढ़ने से पर्यावरण के संतुलन को खतरा पैदा हो गया है तुमने ठीक कहा कार्बन डाइऑक्साइड बहन ये पेड़ ही तो हैं जो तुम्हारी बढ़ती मात्रा को सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन पैदा करते हैं जब पेड़ ही नहीं होंगे तो तुम्हारी मात्रा तो बढ़ेगी ही ना हां और तो और मेरी बढ़ती मात्रा से तर्टी का ताप मान भी बढ़ रहा है। हाँ, Carbon dioxide तहन, तुम्हारे साथ-साथ Carbon monoxide भी बढ़ रही है। जो मानब जीवन के लिए और भी ज्यादा नुकसान दायक है। हाँ Hydrogen, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जैसे बचो बचो भागो भागो चिल्ला रही थी मेरा सपना टूट गया अच्छा तभी तुम सोते में चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ जी मां <laughs> लेकिन पिताजी हां एक बात तो है यदि वायु प्रदूषण को रोका नहीं गया तो हमारा जीवन हां हम सभी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा यही ना हां पिताजी पर क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है क्यों नहीं बेटा इसका भी उपाय है वो क्या देखो जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ज्यादा हरियाली होगी और हरियाली से वायु भी स्वच्छ रहेगी हां और मां खूब पेड़ होंगे तो हमें खूब फल भी मिलेंगे हां बेटा फल तो मिलेंगे ही साथ ही मिलेगी साफ हवा भी अरे भाई जब पेड़ खूब लगाएंगे साफ हवा हम पाएंगे हां क्या पाएंगे? साफ हला हम पाएंगे, पाएंगे। जब, जब पेर खूब लगाएंगे पेर खूब लगाएंगे, लगाएंगे।, लगाएंगे।, लगाएंगे। <laughs> वायू प्रदूशन अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्रम विशे संयोजन अमरेंदर बेहरा आलेक पंकज चतुरवेदी कलाकार सुनीति कोहली, गीता वर्मा, दिनेश वर्मा, नीरू अग्रवाल, अलका अमीन, आशीष बख्शी और वंदना रावत। ध्वनिंकन भूषण गजभिए और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग अब्दुल खालिक तथा निर्माण एवं प्रस्तुति दाऊदयाल चतुर्वेदी।